तो नहीं होगी ना सदपटा अन्य स्थान पर हो सकती है यहाँ तो नहीं होगी वही है यहाँ पर घट विनष्ट होने पर घट बुद्धि का विचार होने पर मतलब घट बुद्धि का अभाव होने पर सद्बुद्धि का भी अभाव होता है शन का है न से समाधान दिया जाता है कि ऐसा नहीं कहना क्या कहा की घटबुद्धि विनष्ट होने पर सदबुद्धि का होता है ऐसा नहीं कहना क्यूँकी पटादी में भी सदबुद्धि देखी जाती है घट हो जाएगा तो घट स्थल में सदबुद्धि नहीं होगी घट में नहीं होगी पट में तो होगी पट में दंड में वही है ऐसा नहीं कहना क्योंकि पटादी में भी सदबुद्धि देखी जाती है विशेषण विषय वह सदबुद्धि विशेषण को ही विशेष करने वाली है सन घटा सन पटा यहाँ विशेषण किसको माना गया है सत्यो है ना पुल्लिंग बनता है स्तन अनुपुस्तक में क्या बनता है सत्यपरिक सत्यना कि वह सदबुद्धि विशेषण को ही विषय करने वाली है किसको विषय करने वाली है विशेषण को अच्छा अब ध्यान देना जब घट भी नष्ट हो जाएगा तो सदबुद्धि कहाँ देखी जाएगी तो इसलिए कहा गया सदबुद्धि का अभाव नहीं हुआ वहाँ घटने तो नहीं हुई सदबुद्धि अन्य स्थान पर हो गई तो इस प्रकार क्या हुआ कि सदबुद्धि का अभाव नहीं हुआ तो शंका कहता है की इस तरह घटबुद्धि का भी अभाव नहीं होगा क्योंकि एक घट नष्ट होने पर उस वहाँ घटबुद्धि नहीं होगी लेकिन अन्य गट में तो गट हो जाएगी। Hayır? जो घट घटबुद्धि हो गया घटबुद्धि तो घटबुद्धि का अभाव हुआ क्या क्योंकि एक घट नष्ट होने पर दूसरे घट में घटबुद्धि हो जाएगी तो इस प्रकार घटबुद्धि का भी अभाव नहीं हुआ ये कौन का हितासन का कार नष्ट होने पर सच में सदबुद्धि हो गयी तो सदबुद्धि का अभाव नहीं माना गया घट नष्ट होने पर पटादी में सद होती है इसलिए सदबुद्धि का भाव नहीं माना जाता है शंका कहता है कि एक घट के नष्ट होने पर घटांतर में सदबुद्धि होती है एक घट के नष्ट होने पर अन्य घट में है। होती है ध्यान देना सदबुद्धि का भाव क्यों नहीं माना गया क्योंकि एक घट नष्ट होने पर अन्य घट में पटादी में क्या हो जाएगी सदबुद्धि हो जाएगी घट होने पर पटादी में सद्बुद्धि होगी इसलिए किसका अभाव नहीं माना गया सद्बुद्धि का अब घट में सद्बुद्धि नहीं होगी तो पटादी में होगी तो इसी प्रकार शंका कहता है कि घटबुद्धि भी एक घट के नष्ट होने पर दूसरे घट में घटबुद्धि हो जाएगी एक घट के नष्ट होने पर दूसरे घट में घटबुद्धि हो जाएगी तो फिर घट का अभाव हुआ क्या हाँ तो जैसे सदबुद्धि का अभाव नहीं होता है अब इसलिए का भी अभाव यह शंकाकार कहता है सदबुद्धिवत की सदबुद्धि की तरह घटबुद्धि भी अन्य घट में दिखाई देती है सदबुद्धि की तरह घटबुद्धि भी अन्य घट में दिखाई है देती है या अन्य घट में अनुभूत होती है बात समझ में आ रही है जैसे कि एक घट जैसे कि एक घटना सुने पर सदबुद्धि कहाँ होगी घटना सोने पर सदबुद्धि कहाँ होगी पटाती है न तो सदबुद्धि घटना सुने पर जैसे पटाती है सदबुद्धि भी ना तो वही लिखा है सदबुद्धि की ऐसे घट होने पर पटादी में सदबुद्धि होती है तो ऐसी सदबुद्धि की तरह ऐसी सदबुद्धि की तरह एक घट होने पर घटांतर में भी घटबुद्धि होती है समझा बात समझ में आती है की सदबुद्धि की तरह घटबुद्धि भी अन्य घट में होती है समझ में आ आती पूरी बात जैसे कि घट नष्ट होने पर पटादी में सदबुद्धि होती है जैसे घट होने पर पटादी में सदबुद्धि होती है उसी प्रकार एक घटना सोने पर घटबुद्धि भी घटांतर में होती है बात में तो क्या हुआ कि घटबुद्धि का अभाव हुआ क्या घटबुद्धि का भी विचार नहीं हुआ ये शंका का कहना है जैसे सदबुद्धि का अभाव नहीं होता है वैसे घटबुद्धि का भी अभाव नहीं, नहीं होता है शंका ना से समाधान कहा जाता है न ऐसा नहीं कहना ऐसा क्यूँकी पटादो हुआ दर्शनार्थ की पटादी में घटबुद्धि देखी जाती है क्या एक घटना सोने पर घटादी एक घटना सोने पर अन्य घट में घटबुद्धि हो जाएगी पर पटादी में घटबुद्धि होगी क्या नहीं नहीं और सद्बुद्धि पटादी में होगी कि नहीं होगी हो तो सद्बुद्धि तो सभी में होती है इसलिए सद्बुद्धि का विचार कभी नहीं होता है पर पटादी में घटबुद्धि नहीं होती इसलिए घटबुद्धि का विचार हो गया वे विचार करके अभाव है उनकी लगेगी ऐसा नहीं कहना क्योंकि पटादो हुआ की पटादी में नहीं देखी जाती क्या नहीं देखी जाती घटबुद्धि है लगाइए ये समाधान हुआ फिर शंका है कि नष्टे घटे सदबुद्धि घटे नष्टे कि घट नष्ट होने पर वहाँ कि ऐसा लगाना कि नष्ट घट में सद्बुद्धि भी नहीं देखी जाती है नष्ट घट में सद्बुद्धि भी नहीं, नहीं, नहीं. नहीं देखी जाती है नष्ट घट में सद्बुद्धि होती है क्या नहीं. तो कहने का अभिप्राय यह है शंका ऐसा कहना चाहता है की सदबुद्धि का भाव हो गया नष्ट घट में हाँ नस्टे घटे नष्ट घट में सदी नहीं देखी जाती है ये हुई ना शंका अब देखना चेत न से समाधान कहा जाता है ऐसा नहीं कहना ऐसी शंका नहीं करना क्योंकि विशेष का भाव है, है कि कि किसका भाव है विशेष का अभाव है इसको आप ऐसा समझेंगे की सन घटा सनपटा ये कहा गया तो वहां पर विशेषण क्या है बोलो सन घटा सनपटा विशेषण किसको कहा गया सद को गया ना विशेषण किसको कहा गया सद बोला ना विशेषण सद्बुद्धि सा सद्बुद्धि सद्बुद्धि विशेषण को विषय करने वाली है तो वहाँ सत्य क्या है विशेषण है सत्य क्या है औन घटा यहाँ सद हो गया विशेषण विशेष क्या है औन पटा यहाँ विशेषण विशेषण हाँ सत्य और विशेष औन अस्थि यहाँ विशेषण हाँ सत्य और विशेष अस्थि ठीक है तो अब ध्यान देना कि विशेषण तो सत है और विशेष क्या है घट ये सब विशेष हैं अब ध्यान देना यहाँ पर ये ये लिखिए यहाँ पर आप थोड़ा विशेष अभिव्यंजक होता है विशेष घटादि अभिव्यंजक हैं विशेषण सद अभिव्यंग है क्या लिखा है चलिखा विशेष से घटा दी अभिव्यंजक है और विशेषण सत्य अभिव्यंग है अभिव्यंजक का अर्थ होता है अभिव्यक्त करने वाला प्रकट करने वाला अभिव्यंजक का क्या अर्थ होता है अभिव्यक्त करने वाला या प्रकट करने वाला और अभिव्यंग का अर्थ होता है अभिव्यक्त होने वाला या प्रकट होने वाला ठीक है अभिव्यंजक का क्या हुआ प्रकट करने वाला और अभिव्यंज का अर्थ तो क्या हुआ प्रकट ने ने ने होने वाला जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है ना तो मिट्टी क्या हो गया घट का उत्पादक मिट्टी क्या घट का उत्पादक अच्छा अंधेरे कमरे में घट दिखाई देगा लेकिन जब प्रकाश हो जाएगा वहां तो दिखा है दिखा है। तो घट क्या हुआ प्रकाश क्या हुआ घट का उत्पादक हुआ की अभिव्यंजक हुआ अभिव्यंजक हुआ मिट्टी से घट उत्पन्न होता है तो मिट्टी तो घट की उत्पादक हो गई उत्पत्ति का कारण हो गई मिट्टी पर अंधकार युक्त कमरे में घट नहीं दिखाई देगा और प्रकाश होने पर तो प्रकाश क्या हो गया उसका अभिव्यंजक हो गया ना वस्तु तो पहले से है ना तो जैसे तो कि क्या है प्रकाश से उस घट को अभिव्यक्त कर रहा है अभिव्यंजक हो गया प्रकाश घटा दी क्या हो गए अभिव्यंग घटाजी क्या हो और प्रकाश क्या हुआ अभिव्यंजक तो ध्यान देना अभिव्यंजक के होने पर क्या होगा की अभिव्यंग पदार्थ दिखाई देगा अभिव्यंग पदार्थ है पहले से पर अभिव्यंजक के होने पर ही वह अभिव्यक्त होता है तो सद है यहाँ पर अभिव्यंग सद तो हमेशा रहता है लेकिन आपको कब ज्ञात होगा जब अभिव्यंजक होगा जैसे कि मतलब घटा दी क्या है ये अभिव्यंग अभिव्यंग है और प्रकाश क्या है अभिव्यंजक है तो घटा दी अभिव्यंग पदार्थ पहले से रहने पर भी आपको कब समझ में आएंगे कब आप जानेंगे जब आशा, जब अभिव्यंजक पदार्थ होगा वैसे सद हमेशा रहने पर भी सद का बोध कब होगा जब अभ्यंजक होगा तो अभिव्यंजक क्या है घटा दी अभिव्यंजक कौन है घटादी कभी तो घटास्थन सन, सन इस प्रकार इन अभिव्यंजक के द्वारा ही अभिव्यंग सद को समझा जाता है ठीक है ये व्यवहार अवस्था की बात चल रही है अज्ञान अवस्था की है तो उसमें अभिव्यंजक के द्वारा ही अभिव्यंग को समझा जाता है में। तो ध्यान देना ये जो कहा था कि नष्ट घट में सद्बुद्धि भी दिखाई नहीं देती है तो नष्ट घट में सद्बुद्धि नहीं दिखाई देती है तो शंका का का ये है कि वहाँ पर घट का अभाव मानना वहाँ पर सत्य का अभाव मानना चाहिए नष्ट घट में क्या नहीं दिखाई देता है नष्ट घट में सदबुद्धि भी नहीं होती है तो नष्ट घट में सदबुद्धि नहीं होती है मतलब नष्ट घट में सत्य ज्ञान नहीं होता है नष्ट घट में सत्य ज्ञान नहीं होता तो फिर किसका अभाव मानना चाहिए वहाँ तो सत जिसका ज्ञान नहीं होता है उसका अभाव मान लेना चाहिए अंधेरे कमरे में यदि घट दिखाई नहीं देता है तो घट का क्या अभाव मान लेना चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। क्यों अभाव नहीं मानना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अभ्यंजक नहीं, नहीं।, नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है तो वैसे ही क्या है कि नष्ट घट होने पर यदि सद का ज्ञान न हो यदि सदबुद्धि न हो तो क्या सत का अभाव मान लेना चाहिए तो अभाव नहीं मान लेना चाहिए लेकिन सदबुद्धि क्यों नहीं हो रही है क्योंकि वहां उसका अभिव्यंजक तो नहीं है में आ रही है। आज जब उसका अभिव्यंजक नहीं है तो पंक्ति लगाना ना मतलब इस शंकाकार का अभिप्राय यह है कि नष्ट गट में सदबुद्धि भी नहीं दिखाई देती है इसलिए सदबुद्धि का विचार मान लेना चाहिए या सदबुद्धि का अभाव मान लेना चाहिए शंका समझा न सिर्फ सिद्धांति कहता है कि ऐसा नहीं कहना यह समाधान है क्योंकि वहाँ विशेष का अभाव बिशे है विशेष कौन है घट विशेष कौन है लगा ये सद्बुद्धि विशेषण विषया सती की विशेषण को विषय करते हुए या थी? नहीं सद्बुद्धि विशेषण को विषय करने वाली है क्या कहेंगे सद्बुद्धि विशेषण को विषय हाँ ये लगा सदबुद्धि विशेषण विषया सती हो गया ऊपर आया था ना विशेषण विषय एवसुद्धि है अब लगाइए तो ध्यान रखना विशेषण है और क्या है है तो सद्बुद्धि सद्बुद्धि विशेषण विशेषण को विषय विशे करने वाली है आगे लगाएंगे विशेष विशेषण अनुपत्तों किसा इसका अर्थ हो जाएगा कि विशेषता भाव्य अर्थ है कि अभिव्यंजक विशेष का अभाव होने पर क्या कहेंगे अभिव्यंजक अभिव्यंजक विशेष का अभिव्यंजक विशेष कौन है घटादी अभिव्यंजक घटा दी विशेष का अभाव होने पर अभाव पर। पर होने पर विशेषण सत्य की अनुपत्ति होने अनुफपत्ती पर विशेषण सद की अनुपत्ति होने पर मतलब विशेषण सत्य की अभिव्यक्ति न होने पर विशेषण सद की जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसको अभिव्यंजन कहते हैं विशेषण सच के अभिव्यक्ति न होने पर अथवा विशेषण सच के अभिव्यंग न होने पर विशेषण सच के अभिव्यंग कब होगा जब अभ्यंजक होगा तो लगा ना कि के घटादी विशेष का अभाव होने पर सत्य अभिव्यंग विशेषण के असिद्ध होने से असिद्ध होने से किन्दृशिया से आते होगा कि सद्बुद्धि किसको विषय करने वाली होगी सदबुद्धि किसको विषय करने वाली होगी तो सद्बुद्धि किसको विशेष करने वाली होगी यह प्रश्न हुआ। मतलब सद्बुद्धि कब विशेष करेगी जब जबकि वहां पर विशेष हो विशेष हो घटा दी तो के द्वारा वो अभिव्यक्त होगी और अभिव्यक्त होने पर वो विशेष करेगी पंक्ति लगाना एक बार हम और बोलते हैं कि सद्बुद्धि विशेषण को विशेष करने वाली है ए? सद अभिव्य अभिव्यंग है और घटादी अभिव्यंजक है इस बात का ध्यान रखना कि अभिव्यंजक के विशेष से घटा अभिव्यंजक घटादी का अभाव होने पर विशेषक घटादी है का अभाव होने पर, पर, होने पर अभिव्यंग होने पर मतलब अभिव्यंग सद की अभिव्यक्ति न होने पर क्या कहेंगे अभ्यंग सद की असिद्धि नहीं करना बल्कि अभिव्यक्ति कहना प्राकटिक न होने पर अभिव्यंग सद की असिद्धि होने पर सदबुद्धि किसको विषय करे प्रश्न हुआ सदबुद्धि किसको विषय करेगी ध्यान देना अभिव्यंजक घटादी के होने पर सदबुद्धि अभ्यंजक घटादी के होने पर सद अभिव्यंग होगा सद क्या होगा और जब सद अभिव्यंग होगा तब क्या होगी सद को विषय करने वाली बुद्धि तब क्या होगी सद को और सद को विषय करने वाली बुद्धि फिर ध्यान देना शब्दों पर जब अभिव्यंजक घटादी रहेंगे तब सद क्या होगा अभिव्यक्त होगा सद क्या होगा और फिर सत्य फिर क्या होगी सत्य को विषय करने वाली बुद्धि और उस बुद्धि का विषय दो होगा कौन कौन घट और सत घट और दो विषय होगा तो ध्यान देना जब अभिव्यंगक का ही अभाव है तब फिर क्या है कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति होगी तो अभिव्यंग पदार्थ प्रकट होगा तो फिर क्या होगा की अभिव्यंग पदार्थ ही प्रकट नहीं हुआ तो फिर सदबुद्धि होगी सदबुद्धि नहीं होगी क्योंकि सतबुद्धि का वहाँ पर घट विषय तो है नहीं विशेष तो है नहीं वहाँ पर और विशेषण के होने पर भी प्रकट नहीं हो रहा है विशेषण होने पर तो फिर क्या है कि घट बुद्धि हो सकती है नहीं, नहीं।, नहीं वहाँ पर घट बुद्धि घटासन ऐसी बुद्धि होगी <SToee> ये बुद्धि कब होगी जब वहाँ पर विशेष हो विशेष घट के होने पर क्या होगा सत्य वहाँ पर अभिव्यंग होगा और सत्य अभिव्यंग होने पर क्या होगा की बुद्धि उनको क्या करेगी विषय करेगी दोनों को तो बुद्धि कब हो सकती है जब अभिव्यंग पदार्थ होगा अब अभिव्यंग कब होगा जब अभिव्यंजक तो अभिव्यंजक के होने पर अभिव्यंग होगा और अभिव्यंग के होने पर उसको अभिव्यंग होगा पर उसको विषय करने वाली किसको सत्यो घट को दोनों को पंक्ति लगाएंगे अभिव्यंजक घटादी का अभाव होने पर अभिव्यंग सत्य की अभिव्यक्ति न होने पर अभिव्यंग सत्य अभिव्यक्ति न होने पर ए, किसको विषय करने वाली होगी सदबुद्धि अर्थात किसी को विषय करने वाली सदबुद्धि नहीं हो सकती हो तो नहीं हो सकती है लेकिन इससे का अभाव हो जाएगा क्या अंधकार में घट दिखाई नहीं दे तो घट का अभाव हो जाएगा क्या अच्छा असुविधा हो तो पूछ लेना ना, ना तू पुनः सदबुद्ध है इस अर्थ ये होगा विषया भावात है ना लगाना तू कर विषया भावात तू पुनः विषय भाववाद सदबुना किंतु पुनः विषय का अभाव होने से सदबुद्धि का अभाव नहीं होगा क्या विषय का अभाव होने से सदबुद्धि का अभाव नहीं होगा तो विषय का अभाव होने से सदबुद्धि का अभाव हो जाएगा क्या नहीं नहीं होगा मतलब विषय का अभाव होने से सदबुद्धि का अभाव नहीं होता है ये कहते हैं ये जरूर है की वहाँ पर वो किसी को विषय नहीं करेगी अच्छा विषय का अभाव होने से सद्बुद्धि का अभाव नहीं होता है तो विषय के अभाव होने से सद्बुद्धि का अभाव आप नहीं कह सकते हैं। अच्छा मतलब अभिव्यंग ना होने के कारण वो नहीं हो रही है ठीक है हाँ। पंक्ति लगाना सत्य वहाँ पर है ही सत तो वहाँ पर है ही और जहाँ विषय नहीं है तो विषय के अभाव से सदबुद्धि का अभाव नहीं कह सकते हैं आप लगाना एकाधिकरण घटादी विशेष्या भावे न युक्त अब सन घटापटा यहाँ पर एकाधिकरण है एकाधिकरण का अर्थ लिखना एकाधिकरण का अर्थ एक बोधक एकाधिकरण का अर्थ है एक अर्थ बोधक है। और एकाधिकरण का अर्थ लिखना एकार्थ बोधकत्व एकाधिकरण तो लगा दिया ना एक बोध तत्व एकाधिकरण अर्थ आपने लिखा है, है? तो एक एकार्थ तो एकाधिकरण का क्या अर्थ होगा एक अर्थ सरल शब्दों में लिखना कि पदों का एक अर्थ का बोधक होना पदों को एक अर्थ का बोधक होना ही उनका एकाधिकरणत्व है तो अब ऐसा समझो आप इस कि जब सन घटा बोला जाता है मतलब तो सन घटा कर दे घटा अस्थि तो सत कौन है घट है है ना सत कौन है और घट कैसा है सत्य तो दोनों पर एक अर्थ के बोधक हुए दोनों पर एक अर्थक तो दोनों पर एक अर्थ के बोधक होते हैं कब जब समान विव्यक्ति उनमें हो हौ? समान विव्यक्ति होने पर अभेदान होता है तो ध्यान देना सत कौन है घट घट कैसा है सत है तो दोनों पर एक अर्थ के बोधक हुए तो एक अर्थ के बोधक होने से यहाँ पर क्या हो गया एकाधिकरण है एकाधिकरण को ही समानाधिकरण कहते हैं एकाधिकरण को क्या कहते हैं और फिर एकाधिकरणत्व को कहते हैं समानाधिकरण एकाधिकरणत्व को क्या कहेंगे यहाँ पर भाव में प्रत्यय होगा एकाधिकरणत्व तो वास्ते हो जाएगा सामानाधिकरण ध्यान देना कल के पाठ में आया था सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्व ही उपलब्ध होते आया था ना समानाधिकरण में दो बुद्धियां उपलब्ध होती है समानाधिकरण करतेधिकरण समानाधिकरण क्या थे हाँ पदों को एक अर्थ का बोधक होना तो वहाँ सन घटा सन पटा यहाँ पद और घट पद एक अर्थ का बोधक है सन पटा यहाँ सतपद और पट पद एक अर्थ का बोधक है अच्छा तो अब पंक्ति लगाना तो अब ध्यान देना कि उसमें सन घटा ये सत्य हमेशा रहता है सत्य तीनों कालों में रहता है सत्य अभाव नहीं होता है और घटादी का अभाव होता है कि नहीं होता है तो जब घटादी का अभाव होता है तो फिर एकाधिकरण कैसे हो गया एकाधिकरण कैसे हो गया पंक्ति लगाना घटादी विशेष अभावे आदि विशेष का अभाव होने पर एकाधिकरण मानना उचित नहीं है घट आदि विशेष का अभाव होने पर एकाधिकरणत्व तो उचित पंक्ति लगाना घटादी विशेष का अभाव होने पर दोनों पदों का एकाधिकरण तो मानना उचित नहीं है दोनों पदों का एकाधिकरणत्व तो मानना उचित नहीं है या दोनों पदों को एक अर्थ का बोधक मानना उचित नहीं है कौन कौन दो पद सतपद और घट पद। पंक्ति लगेगी घटादी विशेष का अभाव होने पर दोनों पदों को एक अर्थ का बोधक मानना उचित नहीं है ये शंका हुई अब समाधान देना देने वाला कहता है ना ऐसा नहीं कहना मरुभूमि में गर्मी जब तेज होती है ना तो राजस्थान में जो मरुभूमि है उसमें क्या दिखाई देता है जल जल होता नहीं है लेकिन क्या भ्रम से क्या प्रतीत होता है जल है जल। ऐसा होता है अब गर्मी के दिनों में यहाँ भी सड़कों पर भी दिखाई देता है हाँ सड़कों पर भी गाड़ी में आगे बैठकर कर चलिए तो ऐसा दिखाई देगा वो जल है गर्मी के कारण ऐसा तो ध्यान देना ईदम उद्गम इदम उद्गम ऐसा जो दिखाई देता है ऐसी जो प्रतीति होती है तो ध्यान देना सुख्ती में क्या भ्रम होता है इदम इदम? तो इदम मतलब क्या है कि पूर्ववर्ती वस्तु पूर्ववर्ती वस्तु कौन तो है सुख्ती वही किस रूप से प्रतीत हो रही है रजत रूप से किस रूप से प्रतीत हो रही है पूर्ववर्ती वस्तु को ही हम रजत समझ रहे हैं और उसको सुख्ती समझ नहीं रहते हैं लेकिन वहां पर है क्या सुख्ती है रजत तो नहीं है ना लेकिन फिर भी दोनों पर एक ही अर्थ के दो बोधक वहां हो रहे हैं हो रहे ना तो एकाधिकरण तो हो रहा है यहाँ पर इदम इधम इदम से क्या है मरुभूमि सम्मुख विद्यमान तो इदम पर विद्यमान किसको लेते हैं मरुभूमि को और उसको क्या कहते हैं इदम ये उदक है ये क्या है उदक तो यहाँ पर ध्यान देना उदक है क्या उदक नहीं है और इधम से लेते हैं पूर्ववर्ती वस्तु पूर्ववर्ती वस्तु है पूर्ववर्ती वस्तु मरुभूमि वो किस रूप में प्रतीत हो रही है पर जल है क्या नहीं, नहीं। तो पूर्ववर्ती वस्तु है कि नहीं? नहीं है ना? तो वहाँ पर ध्यान देना कि ये उदक का अभाव है कि नहीं है तो जैसे उदक विशेष का अभाव होने पर भी दोनों अर्थ दोनों पर एक अर्थ की बोधक हो रही है, हो रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से घटादी विशेष का अभाव होने पर भी सन और घटा सन घटा यहाँ पर दोनों पदों को एक अर्थ का बोधक मानना उचित है लगाएंगे ऐसा नहीं कहना क्योंकि इदम उदगम इस प्रकार मरीची आदि में मरीची का से क्या होता है है इस प्रकार मरीची आदि में अन्यतरा भावे अपी करते हैं कि एक का अभाव होने पर भी एक कौन है उदक अन्यतर का अर्थ होता दो में एक अन्यतर का अभाव होने पर भी सामानाधिकरण देखा जाता है सामानाधिकरण का क्या अर्थ एकाधिकरण को देखो वहां पर है एकाधिकरण अर्थ और यहाँ पर क्या है सामानाधिकरण तो दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं है सामानाधिकरण देखा जाता है मतलब दोनों पदों को एक अर्थ का बोधक होना देखा जाता है दोनों पदों को एक अर्थ का बोधक होना कौन कौन दो पद इधर मोर उद कम तो वैसे ही घटादी विशेष का अभाव होने पर भी दोनों पद एक अर्थ के बोधक है घटादी विशेष का अभाव इसका मतलब क्या है की घटादी तीनों कालो में नहीं रहते इसलिए उसका अभाव कह दिया है समझिए कभी नहीं होता है मतलब नहीं है हाँ इसलिए उसका अभाव बोला है तस्माद का इस कारण इस कारण ये द्वंदष्णादि द्वंद्व कैसे असत है तस्मात असतः दे आदे लगाना इसलिए देयादी का तस्मात असतः दे आदे इसलिए असत दे आदि क्या सकार से द्वंद से और कारण सहित शीत उष्णादि द्वंद्व का भाव नहीं है किसका किसका भाव नहीं है दे का भाव नहीं है दे का स्थित नहीं है दे भी तीनों कालों में रहते हैं क्या आदिया ले लेना इसलिए दे का तस्मात अस्टा दे इसलिए अविद्यमान दे का अविद्यमान क्यों कहा क्यों क्यों क्योंकि तीनों कालों में तस्मात अस्टा दे आदय इसलिए अविद्यमान दे आदि का चाहणस्थ द्वंद और कारण सहित शीश उष्ण का अस्तित्व नहीं लग गया तो ये ये श्लोक किस संस्कार हुआ न असत विद्य भाव असतः भावा विद्यते कि असत पदार्थ का भाव नहीं होता है अविद्यमान अविद्यमान वस्तु का, का अस्तित्व नहीं होता है या अविद्यमान वस्तु की विद्यमानता नहीं होती है ठीक है हाँ विद्यमानता या अस्तित्व जो है तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ का धर्म है अस्तित्व किसका धर्म है ये मतलब है अपने लगाना और फिर श्लोक देखो आगे न अभावो विद्यते अभाव नहीं होता है सत वस्तु का इसका मतलब सत इस वस्तु की अविद्यमानता नहीं होती है वहाँ भाव का क्या अर्थ किया था अस्तित्व या विद्यमानता हाँ अस्तित्व विद्यमानता एक है तो भाव का अर्थ किया था अस्तित्व तो अभाव का क्या हो जाएगा अविद्यमानता क्या हो जाएगा अविद्यमानता अस्तित्व का अभाव अर्थात अविद्यमानता लग जाएगा कि सत वस्तु का अभाव नहीं होता है या वस्तु की अविद्यमानता नहीं होती है अभाव करते अविद्यमानता अभाव करते अविद्यमानता पंक्ति लगाना तथा सता से सत कौन है आत्मा क्योंकि तीनों कालों में रहता है तथा क्या और उसी प्रकार सता आत्मना सत आत्मा का अभाव आकर अविद्यमानता इस सत आत्मा की अविद्यमानता नहीं होती है क्योंकि क्योंकि सभी जगह उसका अव्यविचार है या क्योंकि सभी जगह वो रहती है सभी जगह वो रहती है।, रहती है कल के पाठ में जहाँ व्यविचार शब्द आया था वहाँ अभाव करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पाठ उसी प्रकार से कल का पाठ जहाँ था ना जो बेविचार नहीं बेविचार कर अभाव करके लगाना कल के पाठ में तथा तथा चा तथा उसी प्रकार सत आत्मा की अविद्यमानता नहीं है क्योंकि सब जगह उसका अविचार है या तो वो सब जगह वह रहती है सर्वत्र का तो सर्वकाले करना क्या करेंगे सर्वकाले हाँ या सभी सभी देश में सभी काल में ऐसा लगा लेना अब उचाम ये हम आए हैं उसी प्रकार सत आत्मा का अभाव नहीं रहता है क्योंकि सभी देश में सभी काल में वो रहता है लग जाएगा हाँ ये कह कि उसका कहीं व्यविचार नहीं है अच्छा ऊपर था।, था ना न तो सद्बुद्धि सदबुद्धि अव्य विचार था ना सद्बुद्धि का विषय असत नहीं होता है कि उसमें कोई विचार नहीं है इसे लगा लेना कोई असुविधा हो तो पूछ लेना अब श्लोक देखेंगे आगे उभयो अभी दृष्टा अंत तू अनयो तत्व दर्श भी तत्वदर्शी भी अनयोह उभयो अपनी अंता तत्त्व तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का भी निर्णय जाना गया है अंताकर्थ निर्णय जाना गया है तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का भी निर्णय जाना गया है या तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का भी निर्णय देखा गया है या तत्वदर्शियों के द्वारा उन दोनों का निर्णय देखा गया है जाना गया है कुछ कर लेना पंक्ति लगाना एवं तो इसमें क्या है आपका उभयो है ना अनयो हो उभयो हो आप उभयो से तो से क्या लिया है यहाँ पर सरस तो हो उभ से क्या लिया है और सरसत कौन तो आत्मा अनात्मो हो सत कौन हुआ आत्मा।, आत्मा और असत कौन हुआ हाँ उभयो कर्त हुआ सरस तो सर सत कौन है आत्मा अनात्मयो अभी दृष्टा दृष्टा करत उपलब्धा दृष्टा का क्या अर्थ है उपलब्ध और अंता का क्या अर्थ है निर्णया तो देखना इस प्रकार दोनों का अर्थात आत्मा अनात्मा रूप सद असत का लगाना इस प्रकार दोनों का अर्थात सद आत्मा का और असद अनात्मा का ये ठीक है दोनों का अर्थात सद आत्मा का और असत अनात्मा का निर्णय उपलब्ध होता है या निर्णय जाना जाता है निर्णय अंताकर निर्णय इस प्रकार सद दोनों का अर्थात सद आत्मा का और सदअनात्मा का निर्णय जाना जाता है या ज्ञात होता है तो कैसा निर्णय की सत है असत असथी है ये निर्णय हुआ क्या सत सखी है और असत असत्य सत असत नहीं होता है असत सत नहीं होता है ही तु अनयो हो अनयो से लेना यथोक्त यो यथोक्त मतलब जो पूर्व में कहेगा यथोक्त कौन होगा वही आत्मानात्मा सदसत लगेगा अनयो सदसतो सदसतो सद सदसत इन दोनों का सद और असतो का मतलब क्या हुआ आ, सद आत्मा और असत अनात्मा इन दोनों का निर्णय जाना जाता है किसके द्वारा तत्वदर्शियों के द्वारा तत्वदर्शी देखेंगे तद इति सरोनाम सर्वाधिक है ना सरोनाम कौन कौन है बोलो तो हाँ तो सर विसु इस सर्वादी में तद आता है ना तो तद ये सरुना है तद ये क्या है तो सरुना क्या है तो भाष्यकार बताते हैं सर्वस्थ नाम क्या है सब का नाम तो यहाँ कहते हैं सर्वम या ब्रह्म सब कौन है ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म में है सब कुछ कौन है तो सर हो गया ब्रह्म में और तस्व नाम मतलब किसका नाम मम्मी का नाम तो ब्रह्म के नाम को क्या कहेंगे सरुनाम लगा ब्रह्म ब्रह्म तो तस्य नाम से क्या लेना ब्रह्म ब्रह्म उस के नाम अब देखना सर्व है ब्रह्म न अच्छा तो तद अब आगे देखना तद क्या तस्व नाम तथ्य पंक्ति लगाना तद ये सर्व का तद ये सरुनाम है तद क्या है? नाम है और सर्व क्या है ब्रह्म का नाम है सर्व ब्रह्म का नाम है और एक मिनट तो दोबारा देखना तद ये सरुनाम है सर्व कौन है ये ब्रह्म और ब्रह्म का नाम तत ऐसा लगाना पंक्ति क्या तद ये सरुनाम है और सर्व ब्रह्म है और ब्रह्म का नाम क्या है तत ब्रह्म का नाम क्या है तद ये सरुनाम है सर्वनाम का क्या हुआ ब्रह्म का नाम तर ये सरुनाम है सरवनाम का क्या हुआ तो तर सर्वनाम है नाम है आया तस् तद का तस नाम है ब्रह्मणा तस् से क्या लेना है ब्रह्म का नाम तद है और यी तदभा इस प्रकार तदभा तदभावा कर रहे तस्व भावा तथ सबसे भाव में प्रत्यय कर देंगे तो क्या बनेगा तत्व क्या बनेगा तो तत्व तो तत्व हो गया ना तत्व तो का अर्थ हुआ ब्रह्मो या का यथार्थ स्वरूप तत्त्व का क्या अर्थ हुआ ब्रह्म का तत्क अर्थ तत तत हुआ तत और तत क्या तत में। और तत्त्व का क्या अर्थ हो गया ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप तद दृष्टुम शीलाम यद से क्या लेना है तत्व तत्व क्या लेना है तत्व हाँ कि तत्व को देखने का स्वभाव है जिनका या तत्व को जानने का स्वभाव है जिनका तत्व का क्या अर्थ हुआ ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानने का स्वभाव है जिनका ते तत्वदर्शिना वे तत्वदर्शी कहे जाते हैं ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानने का स्वभाव है जिनका वे क्या कहे जाते तत्वदर्शी इन्हीं प्रत्यय यहां तीन में हुआ है और तय तत्वदर्शी भी उस तृतीया बहुचंद क्या बनेगा तत्वदर्शी भी ठीक है दिनकड़ी जाना है जिनकड़ी में जाना है अभी और फोन, फोन फोन फोन, फोन अब कुछ देर हो जाती होगी, साइकिल से। ठीक है थोड़ा पहले फोन, थोड़ा ज्यादा चल जाता है इस तरफी के वो अर्थ याद रखना इसको साथ कौन है